भागवत महापुराण अथ विशोध्याय भगवानी का विराट रूप होकर दो ही पक्ष से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना श्री गृहपति कुचार्य भाषित भूत क्षण राज गुरुम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यो कहा बलिर्वाचन सत्यम भगवता प्रभोक्तम धर्मोज गृह मेधिम अर्थम कामम जशो वृत्तिम यो नाधे राजा बलि ने कहा भगवन आपका कहना सत्य है गृह साश्रम में रहने वाले के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ काम व्यस और आजीविका में कभी किसी प्रकार का बाधा न पड़े यथा परंतु गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा ना ही सत्यात् धर्म भूरियम सर्व सोमल मन तेली का परम नरम। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूं परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सा जाता ना हम विभेम निर्याध सुखाणवात न स्थान च वना प्रलंभनाथ मैं नरक से दरिद्रता से दुख के समुद्र से अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ यद्यति लोकेपरे तम धनाधिक्यागे विमित्त कि वे विप्रतुष्चेन्न तेत इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ होकर साथ छोड़ देती है यदि उनके द्वारा धान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा श्रेय कुरि भूता नाम साधव दुष्टझाशु भी, भी प्रभृत को विकल्पोधरा दिशो दधे ची आदि महापुरुषों ने अपने परम प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजो ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर हुआ है न तथा त्यज नीर्थ आया धनं त्यजह गुरुदेव ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें मनस्विना शोभनम जदर्थिका मनयेन दुर्गति कुत पुनर्ब्रह्मविधा भवाधुशा तथो वटोर से ददाम वाचित गुरुदेव यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र जाचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा यजंती यज्ञ क्रतुर्भे भवंत आमना विधान को विधा स एवुर्वर दो पर मुस्मृपेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यागादि के द्वारा जिनके आराधना करते हैं वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा यदप्य सावधर्मेण माम बद्जाद नागम तथा भीतम् यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं करूंगा शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है ये सब उत्तम श्लोको नजिहासतीस अथवा मई नाम हरित युद्धे सही मया यदि ये पवित्र कृति भगवान विष्णु ही हैं, तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं, तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभू में सो जाएंगे एवं अस्त एवं श्रद्धितम शिष्यम मनादेश करम गुरु प्रहितः कहते हैं जब जी ने देखा कि मेरा यह गुरु के प्रति धालू है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे दृढ़ पंडित महान्यज्ञ क्ष मच्छासना घोम अचिरा थे शुक्राचार्य जी ने कहा मूर्ख तू है तो अज्ञानी परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा एवं सप्तः स्वगुरुणा सत्यान्ना चलि महान वामनाय दधावे नाम अर्चिवूर्वकम तो राजा बली बड़े धर्मात्मा थे अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर तीन पग भूमि का संकल्प कर दिया विंध्यावलि सदागत्य पत्नी झालक आनिंद कलशं अवनेतम उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्या बली जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी वहां आई उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखाने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया यजमान स्वयं तस् श्रीमत्ुगम मुदाम अवनिज्या वहन मुद्दि तदपो विश्व बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पालन जल अपने सिर पर चढ़ाया तदांद्रम दिव्य देवता गण गंधर्भ विद्याधर सिद्ध चारणा तत्कर्म सर्वे पे ग्रंथ आर्ज प्रथोन भर उस समय आकाश में स्थित देवता गंधर्भ विद्याधर सिद्ध सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे ने दुर्मुहर दुंदुभय सहस्रशो गंधर्व किम पुरुष किन् जगहो मनस्विनाम विद्वान धाज्य जगतत्रयम एक साथ ही हजारों दुंदुभिया बार बार बदने लगी गंधर्व किं पुरुष और किन्नर गान करने लगे अहो धन्य है इन उदार चोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है देखो तो सही इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया तद्वा रूपम अवर्धताभुतम हरे नन तुणत्रायात्मक भूखम दिशो विवरा प्रयोधय इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा वह जहां तक बढ़ा कि पृथ्वी आकाश दिशाएं स्वर्ग पाताल समुद्र पशु पक्षी मनुष्य देवता और ऋषि सबके सब उसी में समा गए काये बलिस्त महाविभूत सहत्गाचार्य सदस्य गुणात्मक इंद्रिया आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्य के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्र इनके विषय अंतकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुण में जगत देखा रसाचाघ्रित महिम महिध्यान पुरुष जंघयो पत तृणोजानु विश्व मुहूर्ते मरुतम इंद्रसे राजा बलि ने भगवान के चरण कमल में चरणतल में रसातल चरणों में पृथ्वी पिंडलियों में पर्वत घुटनों में पक्षी और जंघों में मरुदगण को देखा संध्यावास युज प्रजापति जंघने आत्मुख्यान नाभ्या कुशिशु सप्त सिंधो दुरक्रमशे चर्म चर्चमाला प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या गुहस्थानों में प्रजापति जघन स्थल में अपने सही समस्त असुरगण नाभि में आकाश कोख में सातों समुद्र और वक्षस्थल में नक्षत्र समूह देखे सत्यम च मन थे दुम श्रिय चरविंद हस्ताम कंठे चा समस्त रे फान उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म स्तनों में रित मधुर और सत्य वचन मन में चंद्रमा वक्षस्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे इंद्र प्रधानमराजेशकुभोदी केश हेतु मेघात्रसनम नासिखा जाम अक्षण चूर्य वजने चन्नीम बाहू में इंद्रादि समस्त देवगण कानों में दिशाएं मस्तक में स्वर्ग केसों में मेघमाला नाशिका में वायु नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े वाण्याम वाणिया जलेषम चू अहरात्रि च च परसो मनुम ललाटे धर एवलोभम वाणी में वेद रसना में वरुण भवों में विधि और निषेध पलकों में दिन और रात विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के ओठ में लोभ के दर्शन हुए स्पर्शे च कामम निपरे तथोभ पृष्ठे तो धर्मम क्रमणेशाया सु मृत्यु चाजाम तनु रे सो सदिजात परीक्षित उनके स्पर्श में काम वीर में जल पीठ में अधर्म पद विन्यास में यज्ञ छाया में मृत्यु हसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियां थी नदीश्चना शिला नखेशु ब देव गणान सुत्रे स्थिर जंगम हालि सर्वाणि भूतानिधर्शी रह उनकी नालियों में नदियां नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा देवता और ऋषि गण दिख पड़े इस प्रकार वीर वर बली ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया सर्वात्म भुवनम निरीक्ष सर्वे सुरा कस्म महापुरंग सुदर्शन चक्र मथय तेजो धनु सागम स्तनय घोषं घोषो जलज पांच कौमोल की विष्णुगता तरशे विद्याधरो परीक्षित सर्वात्मा भगवान भी यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब, सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए इसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघ के समान भयंकर करने वाला सार्गधनुष बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांच शंख विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमोद की गदा सौ चक्र चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार अक्षय वाणों से भरे दो तरकस तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्सगन सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई मस्तक पर मुकुट बाहुओं में बाजूबंद कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल पर श्री वस्त्र गले में कौस्तु कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभा मान हो रहा था मधुव्रतस्त्र बनम भगवान रुक्रम चित्पे न बले नव शरीर न दिश्च बाहु भी पदम द्वितीय क्रमतस्त्रिष्टपम न वै तृतीज तदीय मण्वपी रुक्रमश्या महर्जनाभ्या पांच प्रकार के पुष्पों की बनी वन धारण किए हुए थे जिस पर मधुरो भी भौरे गुंजार कर रहे थे उन्होंने अपने एक पग से बनी की सारी पृथ्वी नाप ली शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली दूसरे पक्ष से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया तीसरा पैर रखने के लिए बल्कि पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया श्रीमदाभुत महापुराणे पारमस्याम सहितायाम अष्टम स्कंधे विशरूपदर्शनम नाम विंशतितमोध्याय